संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम बात करेंगे बाल राम कथा के विषय में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के विषय में हम सभी जानते हैं धारावाहिक के रूप में भी भक्ति कथा कथा कथा का आनंद हम हम कई बार ले चुके हैं। आज बालराम के माध्यम से इस कथा को संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे अवधपुरी में राम सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी वहां की हर इमारत आलीशान थी, सड़कें चौड़ी-चौड़ी बाग बगीचे अत्यंत हरे-भरे थे, चारों ओर खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आती थी जल से भरे सरोवर हवा में लहलहाती फसलें देखने में मनोरम लगती थी चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी दुख का कहीं कोई नामो निशान नहीं था सभी लोग प्रसन्न थे पूरा नगर विलक्षण था अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी था राजा दशरथ वहां के राजा थे वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे उनके राज्य में सभी बहुत खुश थे किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। तीन रानियां कौशल्या सुमित्रा और कैकई इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था इससे राजा दशरथ भी चिंतित रहा करते थे बहुत सोच-विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। ने राजा दशरथ को पुत्रिष्टि यज्ञ करने की सलाह दी ऋषि श्रृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे संपन्न किया गया। इस में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। पूरा हुआ। अग्नि देव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई चैत माह के नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया तथाई ने भरत को जन्म दिया राज महल में में खुशियां खुशियां ही छा गई पूरे नगर बधाइयां बजने लगी चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे वे बहुत सुंदर थे उनकी सुंदरता से नजर हटती नहीं थी चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे बहुत जल्द वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए इन चारों में राम में सबसे अधिक गुणी होने के कारण राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में थे कि राजमहल में विश्वामित्र पधारे राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे किंतु अपना राजपाट छोड़कर सन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था महल में उनका सत्कार किया गया आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ कुछ राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं मैं मैं राम को जाने नहीं दूंगा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि क्रोध में बोले अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं जी सकता राम को छोड़कर आप जो चाहे मुझसे मांग ले वह भी बहुत छोटा है। वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा परंतु विश्वामित्र बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा लेकिन मुझे राम के अलावा और कोई नहीं चाहिए यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रेती को तोड़ेंगे जो कि कुल के नाश का संकेत है बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता न करें आपने वचन दिया है आपको अपना वचन पूरा करना होगा महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी भी है राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप राम को उन्हें सौंप दीजिए। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ साथ ले जाए। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी इस निर्णय को स्वीकार किया शंख ध्वनि हुई नगाड़े बजे राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगल की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े विश्वामित्र आगे थे राम उनके पीछे लक्ष्मण राम से दो कदम पीछे चल रहे थे दोनों भाई धनुष तीर तथा तलवारों से सुसज्जित थे वे आश्रम की ओर आगे बढ़े इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे दूसरे अध्याय में